संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व विदुर नीति आठवां अध्याय विदुर जी कहते हैं जो सज्जन पुरुषों से आदर पाकर आसक्ति रहित हो अपनी शक्ति के अनुसार अर्थ साधन करता रहता है उस श्रेष्ठ पुरुष को शीघ्र ही सुयश की प्राप्ति होती है क्योंकि संत जिस पर प्रसन्न होते हैं वह सदा सुखी रहता है जो अधर्म से उपार्जित महान धनराशि को भी उसकी ओर आकृष्ट हुए बिना ही त्याग देता है वह जैसे सांप अपनी पुरानी केचुल को छोड़ता है उसी प्रकार दुखों से मुक्त हो सुख पूर्वक सहन करता है झूठ बोलकर उन्नति करना राजा के पास तक चुगली करना गुरु से भी मिथ्या आग्रह करना ये तीन कार्य ब्रह्म हत्या के समान है गुणों में दोष देखना एकदम मृत्यु के समान है कठोर बोलना या निंदा करना लक्ष्मी का वध है सुनने की इच्छा का अभाव या सेवा का अभाव उतावलापन और आत्म ये तीन विद्या के शत्रु हैं आलस्य मद मोह चंचलता गोष्ठी उदंडता अभिमान और लोभ ये सात विद्यार्थियों के लिए सदा ही दोष माने गए हैं सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से मिले विद्या चाहने वाले के लिए सुख नहीं है सुख की चाह हो तो विद्या को छोड़ और विद्या चाहे तो सुख का त्याग करे इंधन से आग की नदियों से समुद्र की समस्त प्राणियों से मृत्यु की और पुरुषों से उल्टा स्त्री की कभी तृप्ति नहीं होती आशा धैर्य को यमराज समृद्धि को, क्रोध लक्ष्मी को कृपणता यश को और सार संभाल का अभाव पशुओं को नष्ट कर देता है इधर एक ही ब्राह्मण यदि क्रुद्ध हो जाए तो संपूर्ण राष्ट्र का नाश कर देता है बकरिया कासे का पात्र बकरियां कासे का पात्र चांदी मधु अर्क खींचने का यंत्र पक्षी वेदवेता, ब्राह्मण बूढ़ा कुटुंबी और विपत्तिग्रस्त कुलीन पुरुष ये सब आपके घर में सदा मौजूद रहें। भारत मनुजी ने कहा है कि देवता ब्राह्मण तथा अतिथियों की पूजा के लिए बकरी बैल चंदन वीणा तर्पण मधु घी लोहा तांबे के बर्तन शंख शाल ग्राम और गोरोचन ये सब वस्तुएं घर पर रखनी चाहिए तात, अब ये तुम्हें यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि पुण्यजनक बात बता रहा हूँ कामना से भय से लोभ से तथा इस जीवन के लिए भी कभी धर्म का त्याग न करें। धर्म नित्य है किंतु सुख दुख अनित्य है जीव नित्य है पर इसका कारण अविद्या अनित्य है आप मंत्रियों को छोड़कर नृत्य में स्थित होइए और संतोष धारण कीजिए क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा लाभ है धन धान्याद्य से परिपूर्ण पृथ्वी का शासन करके अंत में समस्त राज्य और विपुल भोगों को यही छोड़कर यमराज के वश में गए हुए बड़े बड़े बलवान एवं महानुभाव राजाओं की ओर दृष्टि डालिए राजन जिसको बड़े कष्ट से पाला पोसा था वही पुत्र जब मर जाता है तो मनुष्य उसे उठाकर तुरंत घर से बाहर कर देते हैं पहले तो उसके लिए बाल छित्राए करुणा स्वर में बिलाप करते हैं फिर साधारण काठ की भांति उसे जलती चिता में झोंक देते हैं मरे हुए मनुष्य का धन दूसरे लोग भोगते हैं उसके शरीर की धातुओं को पक्षी खाते हैं या आग जलाती है यह मनुष्य पुण्य पाप से बंधा हुआ इन्हीं दोनों के साथ परलोक में गमन करता है तात बिना फल फूल के वृक्ष को जैसे पक्षी छोड़ देते हैं उसी प्रकार उस प्रेत को उसके जाति वाले सुहित और पुत्र चिता में छोड़कर लौट आते हैं अग्नि में डाले हुए उस पुरुष के पीछे तो केवल उसका अपना किया हुआ बुरा या भला कर्म ही जाता है इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह धीरे धीरे प्रयत्नपूर्वक धर्म का ही संग्रह करे इस लोक और परलोक से ऊपर और नीचे तक सर्वत्र अज्ञान रूप महान अंधकार फैला हुआ है वह इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है राजन आप इसको जान लीजिए जिससे यह आपका स्पर्श न कर सके मेरी इस बात को सुनकर यदि आप सब ठीक ठीक समझ सकेंगे तो इस मनुष्यलोक में आपको महान यश प्राप्त होगा और यह तथा परलोक में आपके लिए भय नहीं रहेगा भारत यह जीवात्मा एक नदी है इनमें पुण्य ही तीर्थ है सत्य स्वरूप परमात्मा स्नान करके पवित्र होता है क्योंकि लोभ रहित आत्मा सदा पवित्र ही है काम क्रोधाद रूप ग्राह से भरी पांच इंद्रियों के जल में पूर्ण इस संसार नदी के जन्म मरण रूप दुर्गम प्रवाह को धैर्य की नौका बनाकर पार कीजिए जो बुद्धि धर्म विद्या और और अवस्था में में बड़े और बंधु को आदर सत्कार से प्रसन्न करके उससे कर्तव्य अकर्तव्य के विषय प्रश्न करता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता शिश्न और उदर की धैर्य से रक्षा करें अर्थात काम वेग और भूख की ज्वाला को धैर्य पूर्वक सहे इसी प्रकार हाथ पैर के नेत्रों से नेत्र और कानों की मन से तथा मन और वाणी की सत्कर्मों से रक्षा करे, जो प्रतिदिन जल से स्नान संध्या तर्पण आदि करता है नित्य यज्ञोपवी धारण किए रहता है नित्य स्वाध्याय करता है पतितों का अन्य त्याग देता है सत्य बोलता और गुरु की सेवा करता है वह ब्राह्मण कभी ब्रह्मलोक से भ्रष्ट नहीं होता वेदों को पढ़कर अग्निहोत्र के लिए अग्नि के चारों ओर कुश बिछाकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यजन कर और प्रजाजनों का पालन करके गौ और ब्राह्मणों के हित के लिए संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हुआ छत्री शस्त्र से अंतकरण पवित्र हो जाने के कारण लोक को जाता है वैसी यदि वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ब्राह्मण छत्री तथा आश्रित जनों को समय समय पर धन देकर उनकी सहायता करे और यज्ञों द्वारा तीनों अग्नियों के पवित्र धूम की सुगंध लेता रहे तो वह मरने के पश्चात लोक में दिव्य सुख भोगता है शुद्र यदि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की क्रम से न्यायपूर्वक सेवा करके इन्हें संतुष्ट करता है तो वह व्यथा से रहित हो पापों से मुक्त होकर देह त्याग के पश्चात स्वर्ग सुख का उपभोग करता है महाराज आपके यह मैंने चारों वर्णों का धर्म बताया है इसे बताने का कारण भी सुनिए आपके कारण पांडुनंदन युधिष्ठिर क्षत्रिय धर्म से च्युत हो रहे हैं अतः आप उन्हें पुनः राजधर्म में नियुक्त कीजिए हित्राष्ट्र ने कहा विदुर तुम प्रतिदिन मुझे जिस प्रकार उपदेश दिया करते हो वह बहुत ठीक है सौम्य तुम मुझसे जो कुछ भी कहते हो ऐसा ही मेरा भी विचार है यद्यपि मैं पांडवों के प्रति सदा ऐसे ही बुद्धि रखता हूँ तथापि दुर्योधन से मिलने पर फिर बुद्धि पलट जा, पलट जाती है प्रारब्ध का उल्लंघन करने की शक्ति किसी भी प्राणी में नहीं है मैं तो प्रारब्ध को ही अचल मानता हूं। उसके सामने पुरुषार्थ तो व्यर्थ है